ऐसी ख्याल ली था लोगों का कि मुसलमान का बच्चा है रहा होगा और एक हिंदू सन्यासी ने कबीर को बड़ा किया तो गुरु तो हिंदू था माँ बाप शायद मुसलमान रहे हो कबीर तो बड़ी मुश्किल में थे हिंदू न घुसने दे मंदिर में उनको क्योंकि वो मुसलमान मुसलमान न घुसने दे मस्जिद में क्योंकि वो हिंदू गुरु के शिष्य और हिंदू घर में पले यहाँ कहाँ आते हो जिन्होंने जिंदगी भर कबीर को मंदिर मस्जिद में ना घुसने दिया लेकिन मरते वक्त उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया जब वो मर गए तो मुसलमानों ने कहा कि हम दफनाएंगे मंदिर मस्जिद में तो ना घुसने दिए ठीक ही कहते हैं कि साधो देखो जग बौरा और हिंदुओं ने कहा कि हम दफनाने ना देंगे जलाएंगे। जीवित कबीर को दोनों ने इनकार किया लाश पर कब्जा करने आ गए यही तो संप्रदाय की कुशलता है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 तो जी सस तो तैरते और राम एकदम डुबकी मार जाते गाँव के आदिवासी ये बात तो बिल्कुल सच्ची है तर्क साफ है क्योंकि ये इन राम के पीछे अपन फंसे फस, हैं और ये खुद ही डूब रहे हैं उसने इस कारण कई लोगों को एक हिंदू सन्यासी गांव में मेहमान था उस सन्यासी ने ही मुझे पूरी कहानी बताई वो बड़ा योग्य आदमी था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 क्योंकि वो कहते हैं जब आत्मिक की पूजा करनी जैन दिगंबर मुनि है वो स्नान नहीं करते उन्होंने स्नान ही बंद कर देते हैं क्योंकि वह आत्मिक की पूजा करनी शरीर को क्या धोना लोग पागल हैं और अतियों पर उतर जाते मध्ययुग में यूरोप में ईसाइत स्नान के खिलाफ हो गई और गंदगी परमात्मा के पहुंचने का रास्ता मान ली गई एक संत 130 वर्ष जिया और कहते हैं उसने कभी स्नान नहीं किया और उसकी बड़ी पूजा थी प्रतिष्ठा थी क्योंकि यह हाँ आत्मज्ञानी तो समझ के चलना रास्ता ये खतरनाक है इसमें एक अति से दूसरे पे मत चले जाना स्नान शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी है स्वच्छता सुखत है लेकिन शरीर के स्नान से आत्मा शुद्ध नहीं होती और न शरीर की गंदगी से आत्मा शुद्ध होती है वो भी स्मरण रखना नहीं तो शरीर को गंदगी में बैठा रखते हैं कई परमहंस होकर बैठ जाते हैं कि वहीं खाना खाते हैं वहीं मलमूत्र त्याग करते हैं उनके कई पूजा करने वाली भी मिल जाते हैं कि ये आदमी ज्ञानी क्योंकि ये आत्मा की पूजा में लगा है मालूम होता है क्योंकि शरीर का ऐसे ख्याल ही नहीं है शरीर की जरूरत शरीर की जरूरत शरीर की जरूरत निश्चित ही पूरी करनी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 पूरा दांव पे लगा दिया रोआ रोआ श्वास श्वास हृदय का धड़कन धड़कन तुमने सब समर्पित कर दी ये संकल्पकार थे तो प्रार्थना उतार लाएगी परमात्मा को भी कहीं भी हो कहीं भी छिपा हो गहन से गहन में ऐसी प्रार्थनाओं से खींच लेगी तत्म लेकिन एक प्रार्थना है कि तुमने की जैसे तुम और काम करते हो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 और अब तक मैंने राह देखी कि कभी तो मंदिर जाए आज तेरे साठ वर्ष पूरे हुए तेरा जन्मदिन अब तक मैंने कुछ भी तो उससे कहा नहीं लेकिन अब मेरे दिन भी थोड़े बचे कभी मैं चला जाऊँ कुछ पता नहीं अब तेरे प्रार्थना करने का समय आ गया अब मंदिर जा कब तक तो ये व्याकरण में उलझा रहेगा और गणेश सुलझाता रहेगा क्या सार है इसका माना कि तेरा बड़ी प्रतिष्ठा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 घर घर मंत्र जो देते फिरत हैं माया के अभिमाना गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना और लोगों ने धंधा बना रखा है घर घर मंत्र देते फिरते हैं कबीर कहते हैं इन ब्राह्मणों पंडितों ने व्यवसाय बना लिया उद्देते फिरते बांटते फिरते और लोग सोचते हैं कि बस मंत्र मिल गया आप क्या करना कान फूक दिए गुरु ने आप क्या करना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 तो केवल उसी से मिल सकता है जो जाग गया हो और तो कोई मंत्र दे नहीं सकता तो पृथ्वी पर मुश्किल से एक दो तीन चार पाँच उंगुलियों पर गिने जाने वाले लोग होते जो मंत्र दे सकते हैं गुरु मंत्र दे सकते हैं। लेकिन लाखों लोग दे रहे हैं तो कबीर कहते हैं गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े गुरु और उनके शिष्य सब डूब जाते लेकिन पता अंतकाल में चलता है उसके पहले पता नहीं चलता अंतकाल बचताना जब मौत करीब आती तब पता चलता है कि सब जिंदगी तो ऐसे ही गई ना गुरु मंत्र बचा सकता है ना माला का फेरना बचाता ना पत्थर का पूजना बचाता मौत सामने खड़ी लेकिन तब समय भी नहीं बचता कुछ करने का उपाय भी नहीं बचता मरने के पहले सजग हो जाना अगर थोड़ी ठीक से खोज की तो तुम गुरु को खोज ही लोगे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 मुला नसुद्दीन उसके मित्र हैं उनके पास पहुंचा और कहा कि मैं इसको मिटा के रहूँगा अदालत में ले जाऊँगा नसुद्दीन ने कब बैठूँ इस गांव में कितने लोग हैं तो दस हज़ार कितने लोग अखबार पढ़ते तो मुश्किल से हज़ार नौ हज़ार की तो फिक्र छोड़ दो हज़ार अखबार पढ़ते उनमें से कितने लोग तुमको जानते मुश्किल से आधे लोग जानते होंगे पाँच बचे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 ये 250 लोग क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा 250 लोग जानते हैं तुम गड़बड़ हो उनने क्या बिगाड़ लिया ये भी जान लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे तुम फिजूल पंचायत में 250 लोगों के पीछे पंचायत में मत पड़ो और उनमें से भी कई बाहर गए होंगे गांव में न होंगे कई को आज दिन का अखबार ना मिला होगा कई उसमें से इस खबर को चूक गए होंगे पढ़ा होगा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 मगर ध्यान में मुझे कोई रस नहीं ध्यान में कोई रस नहीं किताब पढ़ने में आनंद है क्या कारण होगा क्योंकि सारा जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान में रस आ जाए अगर मेरे शब्द में रस आया और ध्यान में रस न आया तो मेरा शब्द व्यर्थ ही गया क्योंकि बोली इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर मौन की दशा आ जाए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 पढ़ें किताब कुराना करें मुरीद क़बर बतलावें उनू खुदा न जाना बहुत देखे पीर बहुत देखे ओलिया गुरु बहुत तरह के पर इतना ही पाया कि बस वो किताब पढ़ रहे हैं और उनकी जानकारी किताब तक सीमित पढ़ें किताब कुराना किताब यानी वेद और किताब यानी बाइबल किताब यानी धम्म पढ़ रहे हैं किताब लेकिन उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना किताब को पढ़ के कहीं कोई परमात्मा को जानता है काश इतना सत, सस्ता होता तो सभी ने जान लिया होता जीवन को बदल के ही कोई जानता है खुद को दे ही कोई जानता है खुद को मिटा के ही कोई पहचानता है जब खुद ही मिट जाती तभी खुदा का अनुभव शुरू होता है करें मुरीद कबर बतलावे उन्होंने खुदा ना जाना और ये पीर औलिया लोगों को शिष्य बना रहे हैं और उनको कब्रें दिखला रहे हैं कि यहां पूजा करो ये रही कब्र कब्र के आसपास मुसलमान मंदिर खड़े कर लेते कब्र बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती जीवन चारों तरफ बरस रहा है और तुम कब्रों पर बैठे पूजा कर रहे हो परमात्मा सब तरफ मौजूद है तुम तो मृत्यु की आराधना कर रहे हो जबकि मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है कोई कभी मरा ही नहीं मरना घटता ही नहीं जीवन ही जीवन है और जिसको तुम तो मृत्यु कहते हो वो एक जीवन की तरंग का दूसरे जीवन की तरंग में रूपांतरित हो जाना वो सिर्फ बदलाव है मृत्यु नहीं करे मुरीद कबर बतलावे उन्होंने खुदा ना जाना हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी न तो हिंदू के हृदय में दया है और न मुसलमान के हृदय में मेहर दोनों की करुणा समाप्त हो गई है दोनों का प्रेम चुप गया है दोनों घर से भागी वह करें जिबे, वहाँ झटका मारें आग दो घर लागी और दोनों घर जल रहे हैं हिंदू का भी मुसलमान का भी सभी के घर जल रहे हैं फर्क क्या है उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं हिंदू भी कत्ल करते काली के मंदिर में कलकत्ते में आज भी वो कत्ल किए जा रहे हैं मुसलमान भी कत्ल करता है फर्क क्या है फर्क बड़े टेक्निकल है फर्क यह है कि एक जिभे करते जिभे का मतलब धीरे धीरे मारते जब गर्दन काटते हैं पशु की तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे काटते जिब और दूसरे एक ही झटका में काटते बस इतनी फर्क है उन और दोनों की करुणा घर से जा चुकी है दोनों के घर में आग लगी और फर्क बचकाने बस ऐसे छोटे छोटे फर्क हैं जिन फर्कों से कोई मतलब नहीं असली सवाल है कि तुम मारते हो तुम जिबे करके मारते हो कि झटका करके मारते हो इससे क्या फ़र्क पड़ता पशु को क्या फ़र्क पड़ता दोनों हालत में मारा जाता है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 उस स्वभाव की तैयारी ही एक दिन तुम्हें परमात्मा से मिला देगी कहीं और खोजना नहीं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना है